This one, this one, this one, this one. The only one I want. I want you. You are my only one. One heart to beat. One love to share. One dream. Shine on, shine on, shining star. Oh, shining star, shining star, shining star. Shine on, shine on, shining star.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 di te dov'e tu vivi asta va' di di te dov'e tu chini o esci son tu son di m't's't't'r'r'r'n'n'a'm'i't'o चिदस्नजय मयि सर्विद्रोता सूत्रे मणिगमसु कं शब्द शशी सूर्योणवसु शब्दस्थे पौरुषम शून्यों गृिविया तेजसात्म विभास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 बुद्धिबुदिमता तेजस्तेजस्वना बलवतां बलवता हम कार्जित धर्मा विरुद्ध भूपेशु कामोस्मतरशिक भावाजता नहं तेषु केमय त्रिधिगुणम्धिस्वीद जगत मूहि नाभिजा मेधिस्वरम व्यय Aham brahma param aham vaihiesha gunamayi krodhe na sammo me mama maya purakya mama satya namami vaje prapadyante aham eva satyande maya me tam karam iti mama satya पर मान्य दिन से दस दिन हनंजय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये बात कही संपूर्ण जगत का चाहे वो लौकिक हो पशु पक्षी मनुष्य आदि हो चाहे पारलौकिक हो ब्रह्मा इंद्रादि देवता के रूप में और चाहे वो लोकोत्तर हो गए साकेत गोलोक आदि के रूप में जो भी वस्तु गतिशील है जगत है वो मुझसे मुझ में ही पैदा हुई है और वो मुझमें ही आकर के लीन होती है वो मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है अब यह प्रश्न था उठा किषदों में कहीं कहीं इस धर्म से वर्णन आया है जैसे कठो परिषद में इस सबका कारण प्रकृति है और प्रकृति का भी कारण परम परमात्मा है अक्षरा परतः परतः अक्षरा पर सबसे परे जो अक्षर है उस अक्षर से भी परे ये वस्तु है अक्षर प्रकृति से भी परे ये वस्तु है तो जैसे वहां अक्षर प्रकृति से परे परम तो परब्रम है वैसे यहाँ सबसे परे तुम तो ये बात तो मान ली परंतु तुमसे परे और कोई नहीं है ये बात तो नहीं निकली तो भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से ही ये बात बताते हैं कि जैसे प्रकृति से परे मैं हूँ वैसे मुझसे परे दूसरा कोई नहीं है तथा कहाँ है तथा जगत प्रभव प्रलय तथा तथा यथा अक्षरा परत पर अन्य कच्चन पदार्थ अस्ती तथा मत्न अन्य अस्थित तथा को पूर्व श्लोक ऐसी खींच करके इतने लगा लथा मत्वरण अ किंचित अन्य न अस्त तथा यथा यथा जरतः खराब कर अन्य पदार्थ अस्प तथा मत्सा न करते मैं सर्वोपरि कारण हूँ मुझसे परे दूसरा कोई कारण नहीं है तो कारण का कैसी आधार रूप से कारणता अथवा प्रकाशक रूप से कारणता दो प्रकार की कारणता देखने में आती है पहले विभाग बल्लो एक शूल दिशा है तो एक तो प्रकृति में अथवा पंचभूत में बीज के संस्कार से फूल खिलाए और एक आंखों के द्वारा एक तो प्रकृति में अथवा पंचजूट में बीज के संस्कार से फूल खिलाए और एक आंखों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा फूल देखा जाता है तो फूल का होना और फूल का प्रकाशन। तो फूल का होना जो है वो अपरा प्रकृति में होता है ना अपरा प्रकृति में बीज के संस्कार से फूल पैदा होता है और परा प्रकृति के होने से फूल का ज्ञान होता है फूल देखा जाता है अहम पुष्पम जानी मैं फूल को जानता हूं तो ये प्रत्येक वस्तु के अनुभव में दुहरी बात देखने में आती है कि वो अपरा प्रकृति से पैदा हुआ और परा प्रकृति के द्वारा अनुभव किया जाता है अब भगवान जो नर्म स्थान बताते हैं जहां अपरा प्रकृति और परा प्रकृति ये दो नहीं होते, जहां सत्ता और ज्ञान का प्रेद नहीं होता श्रीमदभागवत में ईश्वर के निरूपण की यही प्रणाली बताई गई है प्रसिद्धम च परेण जट जट तदेव सत्या में मनीषा जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है और जिससे प्रकाशित होती है वो वस्तु अपने कारण और प्रकाशक से जुदा नहीं होती तो संसार में जितनी भी वस्तुएं देखने में आ रही हैं अपने कारण अपरा प्रकृति और अपने प्रकाशक परा प्रकृति इन दोनों का मूल कारण जिसको भगवान ने बताया अहम प्रभाव प्रलयस्त कथा वो जो भगवान का अहम है माने भगवान का अपना निज स्वरूप है उस निज स्वरूप से पृथक कोई भी वस्तु नहीं है भगवान का निज स्वरूप ही फूल बन करके देखा जा रहा है और आंख बन करके देख रहा है वही स्त्री के रूप में भी है और वही पुरुष के रूप में भी है वही बालक है और वही बालिका है स्वं स्त्री स्वं विमान अति उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है तो अब देखो कारणता की बात दो तरह से समझाते हैं एक तो जगत का कारण होता है ब्रह्मा विष्णु रुद्र गणपति आदि और दूसरे जगत का कारण होता है मृतिका जल अग्नि आदि उपादान तीसरे कर्मों के संस्कार होते हैं अब भगवान बताते हैं मत्त पर ऐसा कोई बल वाला शक्ति वाला ज्ञान वाला ऐश्वर्य वाला मुझसे परे दूसरा कोई नहीं है जो जगत का कारण बने जैसी अक्षर अच्छा से परे ब्रह्म है वो ऐसे मुझसे परे दूसरा कोई नहीं है अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ मक्तः पर करण अन्य किंचित अस्ति मुझसे परे दूसरा कुछ नहीं है दूसरा कुछ नहीं है अब ये मक्त का अर्थ देखो क्या आनंद से एक ऐसा भगवान चाहिए हमारे सामने हो जो कहे कि मुझसे ये सृष्टि हुई है तो केवल विश्वास ही विश्वास में आदमी कब तक अपनी बुद्धि और विज्ञान को दबा कर रखा है मैंने धर्म संबंधी जो विश्वास होते हैं या उपास देवता संबंधी जो विश्वास होते हैं धर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है अथवा उपासना करने से अपने इष्टलोक की प्राप्ति होती है क्या इस बात का विश्वास ही लिए हम आजीवन रहे कि इसका कुछ प्रत्यक्ष भी होना चाहिए तो असल में प्रत्यक्ष होना चाहिए कैसे प्रत्यक्ष होना चाहिए स्वयं वो कारण हमारे सामने प्रकट हो और प्रकट हो करके छाती छोट के कह दे, हैं? अहम कृतिस जगह प्रभावक प्रलय तथा तुम किसको ढूंढ रहे हो मुझको क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में मुझे तू तो क्या ढूंढ रहा है बंदे मैं तो तेरे बिल्कुल पास में हूँ जब तक वो अपने को अपरोक्ष अपने को प्रत्यक्ष अपनी आत्मा के रूप में जब तक वो जगत का कारण नहीं अपने को प्रकट करे तब तक उसका साक्षात्कार नहीं हुआ ये समझो जीव का सौभाग्य जी अर्जुन का सौभाग्य वो कृपा करके पकड़ा गया है ये कृपा एक ऐसा उसका गुर जिससे वो पकड़ा गया कहा पकड़ा गया बोले अर्जुन के रथ पर है धनंजय चंदन भूषण वो अर्जुन के रथ का आभूषण बन करके सारथी बन करके पकड़ा गया है अर्जुन है जीव और ये शरीर है उसका रथ और ये दसो इंद्रियां हैं उसमें घोड़े और मन की है बागडोर अर्जुन ने अपने जीवन रथ की बागडोर अपने श्रीकृष्ण रूप सारथी के हाथों में दे दी है यही देखना है कि तुमने अपनी बागडोर अपने हाथ में रखी है कि घोड़ों को उन्मुक्त छोड़ दिया है की ईश्वर के हाथ में दे दी है बात देखना पड़ेगा बोला इंद्रिय रूपी घोड़ों को छोड़ दिया है कि वो इस संसार देश में जहाँ चाहे वहाँ जाए विषया पेतु गोचरा इंद्रिया जहाँ जहाँ जाती हैं जिन जिन विषयों में उसी को देश बोलते हैं तो घोड़े जो हैं इस संसार के जंगल में स्वच्छंद होकर चरे इसके लिए तुमने अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को छोड़ दिया क्या अगर छोड़ दिया है और ये रथ के साथ जुड़े हुए हैं, तो पता नहीं तुम्हारे शरीर रूप रथ को ये किस गड्ढे में किस नाले में किस नदी में ले जा करके पटक देंगे न जाने किस कूज में गिराएंगे और यदि इंद्रिय रूपी घोड़ो को तुमने अपने हाथ में रखा है तो घोड़ो की बागडोर को संभालना भी और काम क्रोधादी शत्रुओं से युद्ध करना भी ये दुहरा काम तुमको करना पड़ रहा है सारथी का काम भी और रथी का काम भी कोई तुम्हारा सहायक नहीं कोई तुम्हें रास्ता बताने वाला नहीं कोई भगवान की शरण अभी तक ग्रहण नहीं की तो वही ये नर है अर्जुन नर माने जीव समझो और इसके भीतर अंतर्यामी रूप से बैठा हुआ जो नारायण है वो सारथी है नर का सारथी कौन नारायण नर के हृदय का नाम है नार उस नार माने नर के हृदय रूप नार में हृदय रूप में कंठ से तो लेकर के दिल तक देखो कैसा पूरा तरीका मालूम पड़ेगा है ना? तो ये नाराज ये मुंह से लेकर के दिल के कुएं में जो फंसा हुआ है ना इसको निकालने का उपाय भी बहुत बढ़िया है संतों ने बताया है कि शब्द सुरक्ष भगवान के नाम भगवान के नाम की जोड़ी डाल करके इसको नीचे से ऊपर खींच लो कृष्ण कृष्ण वृष्ण कृष्ण ये जो भगवान का नाम है ये इस गढ़े में फसे हुए जीव को ऊपर खींचने के लिए है तो प्रश्न तो ये है कि तुमने अपने इस जीवन रथ में जुटे हुए इंद्रिय रूप घोड़ों को स्वच्छंद विषय देश में चरने के लिए छोड़ दिया है की इनकी बागडोर अपने हाथ में रखी है और बागडोर अपने हाथ में रखना भी और शत्रु से लड़ना भी शत्रु तो को तो आप जानते ही हैं यही शत्रु महाबा काम रूपन पुरा ये शत्रु जो है ये काम रूप है क्रोध रूप है लोभ रूप है और अपने शरीर में ही रहता है और ये हमारी इंद्रियों को तो ठीक करके इधर से तो उधर ले जाता है जिससे युद्ध भी करना है इसको तो मारना भी है तो कैसे मारे अब कभी शत्रु रहता कहाँ है इंद्रियाणी मनो बुद्धि ही अत्याण्य थे इंद्रिया भी शत्रु के पक्ष में मिल गई है घोड़े घोड़े जो है उनको खिला पिला करके शत्रु ने अपने पक्ष ने कर लिया है बागडोर को ऐसी झीली झाली टूटने वाली बना दिया है कि जब कभी जोर पड़े वो मन की बागडोर टूट जाए और बुद्धि रूप जो सारथी है कब वो भी शत्रु से मिल गया है तो अब हमें सारथी कौन चाहिए का बुद्धि को सारथी बनाने से काम नहीं कर हमको तो नारायण रूप सारथी की जरूरत है नारायण रूप सारथी की जरूरत है अगर ड्राइवर ही अपना किसी डाकू से मिला हुआ होए तो मालिक की खैरियत कहाँ है तो मालिक सुरक्षित सुरक्षित कहाँ है वो मालिक ये अरक्षित संघ को करके देखोगे तो उसमें खैरियत निकली आवेगी हो ये रक्षित शब्द को थोड़ा हेर फेर कर करके देखोगे तो रक्षित में खैरियत है तो ये तो पूरा पश्चिम के भेद से जाति के भेद से उच्चारण के भेद से शब्द जो है वो नाना रूप धारण कर लेते हैं तो अब ये देखो तुम्हारे जीवन रथ की बागडोर नारायण के हाथ में है कि नहीं न हो तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं बना अनाजिकाल से अब तक जो भूल हुई तो हुई अब सावधान हो जाओ और नारायण के हाथ में अपने रथ की बागडोर संभला और देखो वो नारायण कह रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हारा अंतरयामी सारथी ही नहीं हूँ वो अंतर्यामी सारथी होना माने अंतर्यामी होना सारथी <suss> होना माने अंतरयामी का माने भीतर का जानने वाला नहीं होता बोला चलाने वाला होता है अंतर्यामी माने भीतर रहकर इस जीवन रथ को चलाने वाला अपना स्वामी अंतर्यामी माने अंत प्रविष्ट सा जनाना जो तो भीतर रहकर लोगों का साधन करता है अभी जब तुमने बताया कि तुम हमारे सारथी हो तो उसने कहा मैं केवल सारथी ही नहीं हूँ बल्कि जिसको तुम पाना चाहते हो जो तुम्हारे जीवन का इष्ट है जो लक्ष्य है वो मैं ही हूँ ये क्या बात हुई ये ऐसी बात हुई आपने नौका लीला कभी देखी होगी लीला आपने सुनी होगी एक दिन गोपिया सही बेच के लौटी तो सायकाल हो गया थोड़ा दिन बाकी रह गया और जमुना बहुत बही हुई थी पार जाना था उनको जल्दी इसलिए थी कि सायकाल हो रहा है गोचारण करके मुरली मनोहर पीपा अंदरधारी ज्याम कुमर लौटेंगे तो हम अपने घर पहुंच के अपने दरवाजे पर खड़े होके अपने सज्जे में खड़े होकर उनका दर्शन करेंगे इसलिए बड़ी जल्दी थी पहुंचने के और जमना भी बड़ी हुई थी कोई नाव नहीं थी वहां इसी बीच में उन्होंने देखा कि एक बालक काला काला मल्लाम का बालक नाव लिए आ रहा उन लोगों ने पुकारा वो नाव लेके आया बोला की हम तो भूखे है नाव कैसे लेके चले तो उनके मटकों में जो दही बचा था जो दूध था जो मक्खन था वो सब सफात कर गया और खा गया तो इसके बाद उसने कहा कि तुम बहुत हो एक एक करके दो दो करके चलो उन्होंने कहा नहीं हम तो एक साथ ही चलेंगे जल्दी करो श्याम सुंदर का दर्शन करना कथा तो, अच्छा तो मटके फेंक दो तो उन्होंने अपने दबिया सात के जमाने के जो पुराने पुराने दही पिए हुए दूध पिए हुए घी पिए हुए जो मटके थे वो फेंक दिए व्वालों का अपने मटकों के प्रति कितना मोह होता है वो तो वो लोग जानते हैं महाराज जिनके घर में कभी घी दूध पैदा हुआ हो है ना? वो जानते हैं कि कितना मोह उनमें हो दही सारा ले लो पर दहेड़ी वापस कर दो गांव के लोग दही देना पसंद करते हैं दहेड़ी देना पसंद नहीं करते हैं घी देना पसंद करते हैं पर वो घी का बर्तन देना पसंद नहीं करते हैं पर ग्वालिनों ने कृष्ण दर्शन की गुटकट लालसा से दे, अपनी दहेड़ी अपनी कमोरी अपने मटके सब जंगना जी में फेंक दिए बाद में उसने कहा कि तुम्हारे आभूषण बहुत भारी हैं, उनको भी जंगना जी में सीटवा दिया बाद में बोला तुम्हारे कपड़े भी भारी भारी हैं, उनको भी जंगना जी में सीटवा दिया बाद में किसी तरह महाराज जब नौका ले करके चला तो बोला की गोपियों अब तो हमसे नाव चलाई नहीं जाती है मैं बहुत खा करके जरा बारी हो गया शरीर में लेटता हूं और तुम हमारा पाव लगाओ और नाव को छोड़ दो जंगना जी ने पड़ो ऐसी होती है वो नाव लीला नौका लीला बोलते हैं बाद में हमारी आखिरी बात उसमें क्या होती है कि वो कहता है कि नाव तो डूब जाएगी तो गोपियां कहती हैं कोई उपाय करो जिससे हम जल्दी पार हो जाए च्याम कुंदर का दर्शन करें नाव डूबना ठीक नहीं है तो सब कुछ त्याग करने के बाद खुद को तो उठा उठा कर उनको नाव पर चढ़ाया और उनको इतना परेशान किया बना कहा पाँव दबाओ सेवा करो ये करो वो करो नाव डूब जाएगी लेकिन गोपियों के मन में ये ख्याल है कि हम जल्दी च्याम कुंदर के पास पहुंचे इसलिए सब कुछ त्याग करती जाती है सब कुछ कहती जाती है सब कुछ करती जाती है अंत में उसने कहा कि अब हमसे मंत्र लो नहीं तो नाव डूब जाएगी बोले बोलिए वक भाई मंत्र तो नहीं लेंगे अच्छा अंत में ये बात तय हुई कि हमारे जो मुखिया है श्री राधाराम ये अगर तुमसे मंत्र ले ले तो हम सब लोग मंत्र ले लें राधा रानी ने कहा कि भाई जब श्याम सुंदर से मिलना है तो अब ज्यादा इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए देर भी नहीं करना चाहिए वहाँ पहुँचना है जल्दी अगर मंत्र लेने से नाव पार हो जाती है और श्याम सुंदर का दर्शन मिलता है तो क्यों मंत्र ले रहे तो उस तो मल्लाह के छोकरे ने कहा की अच्छा काम हमारी तरफ करो अब उस काम के साथ मुँह ले गया और बोला कि जिससे तुम लोग मिलने के लिए इतनी व्याकुल हो है ना? वो तुम्हारा प्राण प्यारा श्याम सुंदर तो मैं ही हूं तुम किससे मिलने के लिए व्याकुल हो रही हो जब तो देखो न जो पहले नाव चलाने वाला था वो बाद में कौन निकला वो बाद में अपना प्राण ब्रियतम निकला इष्टदेव निकला ये अर्जुन का जो रथ है ना ये नौका के समान है बोला इस पर जो पहले सारथी बन कर आके बैठा कि हम तो सिर्फ तुमको रास्ता बता बताएंगे हम तो सिर्फ तुमको तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले चलेंगे अंत में उसने ठीक उसी मल्लाह के छोटे की तरफ ये कहा कि मैं केवल तुम्हारा सारथी नहीं हूँ अहम कृषि के जगत प्रभव प्रलय स्पा मैं तो संपूर्ण जगत का कारण हूँ प्रकाशक हूँ और मत परामयक जिनकी नस्थरंजय मुझसे परे दूसरी कोई चीज नहीं है माने जिस ब्रह्म का ज्ञान जिस ईश्वर का ज्ञान जिस ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान तुम प्राप्त करना चाहते हो वो ईश्वर वो ब्रह्म वो आत्मा है वो जगत कारण कारण मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है मत्त पर चरम न अनियत किंचनजय शब्द का कल की पर तो आपको सुनाया था मत्त पर चरम अनियत किंचित न देखो इस जगत की उत्पत्ति कैसे थी एक बार फिर उस बात डालो किसी ने कहा कि जगत ऊपर से नीचे आया का। इसी नहीं कहा कि नई नई जगत नीचे से ऊपर आया ये उत्पत्ति शब्द का अर्थ यही होता है वो उत्पत्ति माने उत्पत्तन नीचे से ऊपर को जैसे बीज में से चने के बीज में से जैसे अंकुर निकल करके ऊपर जाता है वो वैसे अपने बीज कंद में से सृष्टि की उत्पत्ति हुई कहीं सृष्टि ऊपर से नीचे आई जो है वो आकाश में घूम रही है ऐसा समझो बाहने से बाएं आई कि बाएं से बाहने गई कि ऊपर से नीचे गई कि नीचे से ऊपर गई अथवा किसी एक देश में ये स्थिर है तो बोले भाई हम उस बड़ी चीज को देख रहे हैं जिसमें ये सृष्टि आती है जिसमें जाती है जिसमें रहती है जिसमें चलती है का अभी तुमने जगत के कारण को नहीं देखा क्या देखा बोले केवल देश का पता तुमको चला उस चीज का नाम ब्रह्म नहीं है जिसके एक कोने में ये सृष्टि आती जाती रहती मरती भक्ति है वो तो देश है देश वो तो आकाश है वो तो अवकाश है उस अवकाश में देश की कल्पना हुई है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण एक ने कहा हमने जान लिया जान लिया सृष्टि कैसे पैदा हुई क्या जाना आपने क्या हमने ये जाना हमने ये जाना कि सृष्टि पहले नहीं थी बीच में पैदा हो गई और बाद में नहीं रहेगी तो वो जो अनंत काल है देखो देश की लंबाई चौड़ाई रूप अनंतता में ये सृष्टि एक कण के बराबर भी नहीं है ऐसी आदिवासी जो अनाधि अनंत काल है उस काल के भीतर एक बार ये सृष्टि सपने की तरह हो गई और फिर मिट गई बोले भाई अभी तुमने सृष्टि के कारण को नहीं जाना अभी तो तुमने काल को जाना काल को काल की अनंतता में कभी ये सृष्टि हुई और कभी मिट गई लंबाई चौड़ाई में कहीं सृष्टि पैदा हुई और कभी मिट गई वो तो देश हुआ बोले अरे एक बूंद पानी में ये सृष्टि बनी और फिर बिगड़ गई। बोले भाई वो एक मूल पानी जो है उसको जान लेना ये सृष्टि को जानना नहीं हुआ वो तो केवल कारण दारी एक वस्तु को तुमने जाना जगत के कारण तो जाना। ब्रह्मा गणेश ये ये जो आकृति वाले देवता हैं, वो तो सृष्टि के अंतर्गत है जो शिवा है जो विष्णु है आ, इन सबका अर्थ जहाँ ब्रह्म है अपने शास्त्रों में जो बताया जाता है ना कि जगत के कारण है शिव जगत के कारण है विष्णु जगत के कारण है ब्रह्मा है वो कैसे बताया जाता है तो वो तो ब्रह्मा अवच्छिन्न जो चैतन्य है उसकी दृष्टि से ब्रह्मा को जगत का कारण कहा जाता है असल में ब्रह्मा जगत का कारण नहीं है ब्रह्मा में रहने वाला ब्रह्म जगत का कारण है शिवाव छिन्न चैतन्य जगत का कारण है विष्णु अवच्छिन्न चैतन्य जगत का कारण है रामा रामावच्छिन्न कृष्ण अवचिन्न देवी अवच्छिन्न, गणेश अवचिन्न तो ये जो सतत भिन्न भिन्न आकारों में रहने वाला जो एक अखंड चैतन्य सत्ता है वो जगत का कारण है उसमें ऊपर नीचे बाएं, बाएं ये देश का भेद नहीं है उसमें आगे पीछे पहले पीछे ये काल क्रम कालक्रम का भेद नहीं है और उसमें यह हुआ मैं तू ये सब जो है ये विषय भेद नहीं है कबू जो अखंड वस्तु है वो तो बोले उसके भीतरी ये सृष्टि जीता राम कहो भीतर और बाहर का भेद मूल वस्तु में मूल वस्तु में सत्व वस्तु में भीतर बाहर का भेद हो ही नहीं सकता ना तो ये स्वप्नवत भीतर सृष्टि है देह के वो जो परिपूर्ण सत्ता है ना जैसे हमारे देह के भीतर स्वत्व होता है वैसे उसके देह के भीतर ये सृष्टि नहीं है और जैसे हमारे देह के बाहर ये वृक्षादि जगत दिखाई पड़ते हैं वैसे उसके देह के बाहर ये वृक्षादि रूप जगत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं न उसके भीतर है न उसके बाहर न उसमें कभी है और न कहीं है और न उसमें कुछ है ऐसी जो अखंड वस्तु है अखंड चैतन्य वस्तु उसको अहम बोल करके श्याम सुंदर भगवान श्रीकृष्ण ये पार्थ सार तो पानी ज्ञान ये भगवान श्री कृष्ण उस वस्तु के प्रति उस वस्तु के प्रति शब्द का प्रयोग करके बोलते हैं मत पर और जो मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है मुझसे परे नहीं है और मेरे बराबर का नहीं है अन्य और किंचित मुझसे छोटा नहीं है तीन तरह से इसको तो, इसको तो ध्यान में लो कि जब मैं नहीं था तब वो था या जब मैं नहीं रहूंगा तब वो रहेगा ऐसे काल में मुझसे परे दूसरा कोई कारण नहीं है और देश में जहां मैं नहीं हूं वहां वो है और जहां वो नहीं है वहां मैं हूं ऐसा देश में भी हमसे जुड़ा कोई कारण नहीं है और वस्तु में जो मैं हूँ वो नहीं है और जो वो है वो मैं नहीं हूँ ऐसा विषय भेद भी नहीं है माने मेरे सिवाय काल नहीं मेरे सिवाय देश नहीं मेरे सिवाय वस्तु नहीं मैं ही अखंड से सत्ता मैं ही अखंड सत्ता परिपूर्ण हूँ अन्य किंचित मुझसे परे माने सरोक्ष कुछ नहीं है अन्य माने समान सत्ता कुछ नहीं है और किंचित माने न्यून सत्ता कुछ नहीं है इसको देखो तीन तीन बात इतने जोड़ लो बरतरम माने अधिक सत्ता का ज्यादा रहने वाला और अन्य माने कम सत्ता का मेरे बराबर रहने वाला और किंचित माने न्यून सत्ता का मुझसे कम उम्र वाला मुझसे कम वजन वाला मुझसे छोटी जगह में रहने वाला और मुझसे छोटे समय में रहने वाला वो भी नहीं है बराबर समय बराबर जगह और बराबर वजन वाला भी नहीं है और ज्यादा समय ज्यादा जगह और ज्यादा वजन वाला भी नहीं है इसका अभिप्राय यह है कि मेरे सिवाय दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है मई सर्वनिदम श्रोतम दूसरे मणिगणाई वो मई सर्वनिदम श्रोतम मई सर्वमिधम क्रोतम मई इदम सर्वम श्रोतम ये एक बात वाक्य यहाँ करते हैं सूत्रे मणि गणाई वह यह दृष्टांत तो है मई सर्वमिदम क्रोतम इदम सर्वम सर्वम मई ग्रोतम सब मुझ में पोत क्रोतम तो शंकराचार्य भगवान ने तो इतने भाग को अलग कर दिया है और ग्रोतम को भी दृष्टांत तो रूप से समझाया है ग्रोतम क्या होता है लोक में एक ताना बाना शब्द चलता है आप जानते हैं तो जैसे कपड़ा बनाते हैं ये अपने मन के भाव को जो ठक दे उसका नाम क्या होता है कपट तो कपट होता है मन के भाव को जो ढके उसका नाम कपट और शरीर को जो ढके उसका नाम कपट कपड़ा है ना ये आख्यादन रूप सदृश के कारण दोनों चीजें ढकने वाली हैं, दोनों चीजें ढकने वाली हैं, एक मन के भाव को ढकने वाली है और एक शरीर के भाव को ढकने वाली है इसलिए महाराज अवधूत दशा में अवधूत दशा में इसकी भी जरूरत नहीं रहती है जैसे जैसे अपने स्वरूप को ढक ढकने वाली कपट रूपा माया है बना और अपने सूक्ष्म शरीर के भाव को ढकने के लिए कपट रूपा वृत्ति है वो ऐसे ही अपने शरीर को ढकने वाला ये कपट रूप जो है ये गर्पट गर्पट रूप, रूप ये गर्पट रूप कपड़ा है बना पट शब्द तो संस्कृत में चलता ही है ना कपट पट शब्द संस्कृत में चलता है तो पट माने असल में कपट में से क का, का लोप करके पट को ले लिया और वो पट हो गया ये नैरुपत्ति पट शब्द की यही है नैरुप माने वो बस्तु के भाव को देख करके विस्पत्ति की जाती है जिसमें धातु और प्रत्यय का इतना ज्यादा आग्रह नहीं होता है तो अब देखो आप मई सर्वनिगम प्रोधाम कपड़ा बनाते हैं तो कपड़ा जो बनाते हैं शरीर को ढकने वाला वो कैसे बनता है तो एक तो लंबी है ना सूत की लंबी पास होती है लंबी कतार और एक होती है आड़ी तो उसको बोलते हैं कपड़े में दो तरह के सूत होते हैं एक लंबे धागे और एक आड़े धागे तो कपड़ा जो बनता है उसमें सूत सूद ओसप्रोत होता है ओतक प्रोत होता है माने ताना भी सूत ही है और बाना भी सूत ही है तत्व की वृक्ष से अगर देखो तो सूत से जुड़ा कपड़ा नहीं है कपड़ा कहाँ प्रोत है बोले सूत्र में ओपक प्रोत है ओपक प्रोत है ओपक प्रोत है, ता है माने ताना भी सूत और बाना भी सूत गोतम प्रोतम पटवध यक्ष श्रुति भगवती वर्णन करती है कि ओतम क्रोतम सटवध यत्र विश्वम जिसमें ये संपूर्ण विश्व कैसे रहता है जैसे पट सूत्र में ओतक्रोत रहता है कपड़े का ताना बाना दोनों जैसे सूत्र है इसी प्रकार ये जो विश्व दिखाई पड़ रहा है इसमें ताना भी वही और बाना भी वही क्रोतम पद से ताना बाना लेना हो है ना तो मई सूत्रात्मक विश्व प्रोता मैं हूँ सूत्रात्मक तो सूत्र कहो और फिर रेसे कहो फिर पंचभूत मिट्टी कहो पंचभूत कहो उसके बाद सूत्रात्मा हिरणगर्भ कहो उसके बाद ईश्वर कहो उसके बाद ब्रह्म कहो जैसे कपड़ा सूत्र से जुदा नहीं है इसी प्रकार यह विश्व मुझसे जुदा नहीं है मई सर्वेदम क्रोतम ये पहला हिस्सा उसका है क्रोतम माने कपड़ा जैसे अपने ताना बाना में है वैसे ये विश्व मई सूत्र सर्वम क्रोतम कि वे सब आपस में ऐसे उलझ जाएं और ऐसे ढंग से उलझ जाएं की उसमें देर जूटा भी खूब मजेदार दिखे ये मोर बना हुआ है उसमें ये पेड़ बना हुआ है उसमें हैं? ये लता लिखती हुई है उसमें और हो क्या बोले सूझ के सिवाय और कुछ न हो मैंने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में देखा एक वस्त्र एक वस्त्र है वहाँ रखा हुआ तो वस्त्र में दूसरी कोई चीज नहीं है वो कहीं विदेश से आया हुआ है वस्त्र जापान से उसमें गांधी जी हाथ में गंदा लिए गांधी यात्रा कर रहे हैं ये चित्र बना हुआ है रंग नहीं है बोला रंग नहीं है वो उसमें है केवल सू लेकिन वो इस ढंग से बैठा दिया गया है जैसे कपड़ा बुनता है इसी ढंग ऐसी ऐसे बैठा दिया गया है जो उसमें गांधी जी का पांव अलग उनका सिर अलग आँख अलग हाथ अलग गंगा अलग और चलना अलग ये मालूम करता है तो अब ये बताओ कि वो गांधी जी का जो चित्र है वो कपड़े से अलग है कि कपड़ा ही है कभी है तो कपड़ा ही बोले अच्छा जो वो कपड़ा है वो सूत से अलग है कि सूत ही है तो बोले सूत ही है तो अच्छा जो सूत है वो रूई से अलग है कि रूई है तो तत्व की दृष्टि से सूत से जुदा वो कपड़ा नहीं है परंतु व्यवहार की दृष्टि से व्यवहार की दृष्टि से कपड़े में समतल भूमि अलग है गंगा अलग है माँव अलग है चीज अलग है व्यवहार की दृष्टि से हाथ लगा के बता देंगे देखो ये, है, है? ये, है, ये, है, ये हाँ है ये काफी है ये पांव है ये हाथ है लेकिन सूत्र रूप जो तत्व है उसकी दृष्टि से उसमें कोई अलगाव नहीं है, है? इसी प्रकार मई सर्वन श्रोता जो परमात्मा है इसमें ये तस्वीर न दाहर बनी है निरुपादान समारम्भम अभिता वेद पन्वते जगत चित्रम नमस्तवय कलाशला गया बिना भीत के शून्य भीती पर चित्र रंग नहीं तनुखा के तेरे ये चित्र जो जगत का चित्र है इसलिए ना बाहर है और ना भीतर है अरे ये तो वही है बिल्कुल वही मई सर्वनुद्ध ये संपूर्ण विश्व रुपि तो में वो सप्रोत है उसी में शराबोर है उसी में जमा हुआ है ये जैसे सूत से जुदा कपड़ा नहीं होता वैसे ये विश्व कृषि उससे जुदा नहीं है ये कहते हैं तो दूसरा दृष्टान्त लेकर के समझाते हैं दूसरे मणिजणा युव आपने माला कई तरह की देखी होगी होंगी तिब्बतियों की माला देखी होगी तिब्बतियों की सिखों की भी देखी होगी सिख लोग महाराज ऊन की माला बनाते हैं तो उसी में गांस दे देते हैं और उसको माला फेर हो ना वाह गुरु वा गुरु करते हैं वाह गुरु वा गुरु करते हैं एक एक मन के पर अलग अलग तो एक तो मनका है और एक उसमें चलने वाला सूत है।, है तो क्या सूत और मनका दोनों जुदा जुदा है अच्छा अपने घर में भाई आजकल खादी खादी का सूत बनाते हैं ना और खादी के सूत में गाँट देते चले जाते हैं सौ भागे हैं, सौ भागे हैं और उनमें एक पहली गाँट पड़ी दूसरी गाँट पड़ी तीसरी गाँट पड़ी अच्छा वो भी ध्यान में न हो ये तो नई बात हुई तो आप लोग कभी अनंत बनाते हैं का क्या भादो महीने में भादो महीने में अनंत की पूजा करते हैं ना तो चौदह गांठ वाला अनंत बनाते हैं कि नहीं वो गांठ देना सबको नहीं आता है उसको सीखना पड़ता है ये जगदो पबूत बनाते हैं ना जगदो पवित इसके सिरे पर गांठ देते हैं, पांच प्रवर वालों की गांठ दूसरी और तीन प्रवर वालों की गांठ दूसरी है और ब्रह्म की दूसरी तो अब सूत तो सू कही है और उसने गांठ को तो उलझाने उलझाना जो हुआ तो केवल उलझाने का प्रकार विशेष हुआ है असल में वो सूत को दूसरा हो जाता अच्छा भाई आप सोने की माला बनवाते होंगे तो उसमें सोने का ही धागा और सोने के ही मन के तो वो मन का कोई जुदा तत्व है और धागे वाला सोना जो है वो कोई जुदा तत्व है क्या परंतु वो सूत जो है वो थक जाता है और मन के मन बनते दिखाई पड़ते हैं तो जैसे सोने की माला में सूत और मन का जुदा जुदा नहीं है जैसे ऊन की माला में ऊन का सूत और मन का जुदा जुदा नहीं है जैसे सूत की माला में सूत और मन का जुदा जुदा नहीं सोने की माला में सोना और मन का जुदा जुदा नहीं इसी प्रकार ये जो सारी सृष्टि बनी हुई है ये सूत्र मणिगण ये सूत्र में सूत्र में मणि माने मन के जो मन के बनाते हैं जो मन के बनाते हैं उसका नाम सूत्र बोला जो मन के बनाते हैं उसी का नाम यहाँ मणि है मणि माने मणि मणिक के हीरा रत्न मोती नहीं मणि माने मन के एक एक बार कोई सज्जन थे भक्त बड़े भक्त तो एक मंदिर में उनका पारस बना हुआ था पारस बना हुआ था एक मंदिर में रोज वहां भोजन के समय जाते थे तो उनको रोज पारस मिलता था वहां से <laughs> पारस माने भोजन रोज उनको प्रसाद का भोजन खाने भर के लिए मिलता था उसका नाम पारस था बोला अपने मंदिरों में उसको पारक बोलते हैं पारक मिलता और वो महात्मा के गले में एक मणि बना हुआ था मणि एक दिन मंदिर के पुजारी ने और वो पारक पाने वाले महात्मा जी ने लड़ाई हो गई लड़ाई हो गई ऐसी लड़ाई हुई महाराज की मुकदमा चला अदालत में अदालत में दोनों ने दोनों पर दावा ठोक पुजारी तो वो कहता था साधु पुजारी कहता था पुजारी कि इसने हमारी मणि तोड़ ली मणि ली मणि हीरा आ, इसने हमारा हीरा चीन लिया हीरा आ, हीरा बोलते हैं, उस तो हीरा क्या होता है अब भाई मुंबई के लोग तो हीरा जो पहनते हैं खरीदते हैं उसे समझते हैं तुलसी के जो दाने होते हैं ना तुलसी के जो मनके होते हैं गले में बांधते हैं वो तुलसी के मनके को हीरा बोलते हैं। वो कहता था पुजारी कि उसने हमारा हीरा तोड़ लिया तोड़ लिया छीन लिया हीरा और वो साधु कहता था कि इन्होंने हमारा पारस जो गंगा हुआ था ना, वो छीन लिया हमारा पारस नहीं देते हैं। ये हमारा पारस नहीं देते हैं वो कहता था हमारा हीरा नहीं देते अदालत में मुकदमा करा अब वो मैजिस्ट्रेट बिचारा है ना? वो क्या जाने कि क्या होता है पारस और क्या होता है हीरा वो बड़े आश्चर्य में था कि ये दोनों कंगले भिखमे है ये भिखारी इनके पास पारस कहां से आया उनके पास हीरा कहाँ से आया जब उसने पूछा कि तुम्हारे पास पारस कहां से आया बोले तो मंदिर में से ही हुआ था अरे भाई पारस क्या होता है तो रोज मिलता काम को जिसने बंद कर दिया नहीं देता हमारा पारस हमारा पारस नहीं दे बोले क्या चीज है जो रोज पारस मिलता था दुनिया में कहीं झूढ़े आज तक वैज्ञानिकों को पारस मिला नहीं पारस उसको कहते हैं जिस जिसको लोहे से छुहाए तो लोहा सोना हो जाए वो पारस आज तक कहीं मिला नहीं है और तुम्हारे तुम्हें रोज पारस मिलता था और वो बोले इन्होंने हमारा हीरा चीन लिया बोले हीरा कहा था हमारे गले में बन था क्या हीरा तुमको कहा मिला क्या बोले हमारे गुरु ने दिया था अब गुरु जी के पास हीरा कहां से आया अब उसने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वो तुलसी के मनके को हीरा बोलते हैं और वो रोज के भोजन को पारस बोलते हैं, बोला तो नाम समझे बिना नाम समझे बिना आदमी कभी कभी भूल में पड़ जाता है बोला तो ये मणि शब्द का अर्थ यहाँ हीरा नहीं है बोला यहाँ पारस मणि तर्स मणि यहाँ मणि शब्द का अर्थ नहीं है यहाँ हीरा अर्थ नहीं है यहाँ मणिगण का अर्थ है मनके जो एक माले में बहुत से मनके बने हुए होते हैं उनका नाम है मणिगण वो जैसे सूत्र में मनके बनते हैं नहीं तो महाराज ये कृष्ण अपने को मणि बनाते, दे है ना? और दुनिया को सूट बता देते है न अगर कीमत की दृष्टि से कीमत की दृष्टि से देखना हो तो मणि की कीमत ज्यादा और सूट की कीमत कम प्रभु जी तुम तुम मोती हम धागा अरे दास जी तो ऐसे बोलते हैं कि मोती है भगवान और धागे हम हैं और भगवान बोलते हैं कि नहीं धागे हम हैं और मन के तुम है ये देखो बोलने का दृष्टिकोण ही तो जुदा जुदा है ना तो भगवान कहते हैं कि मैं हूँ धागा और धागे में बने हुए मन के जैसे होते हैं मन के में धागा थिप जाता है लोग उसको तो धागा कह के नहीं बोलते कि तो वो धागा लेके आओ तो क्या बोलते हैं कब तो बोलते हैं माला लेके आओ माला लेकर के आओ तो जैसे मन को में धागा जैसे कपड़े में धूत है इसी प्रकार संपूर्ण विश्व में भगवान भरे हुए हैं माने संपूर्ण विश्व भगवान मय है अब इस बात को पंद्रह दृष्टांत दे करके भगवान था ये दृष्टान्त पंचदति इसको बोलते हैं दृष्टांत पूर्णिमा एक तरह से नहीं 15 तरह से ये बात समझाते हैं कि मैं कैसे विश्व में भरपूर हूँ रखो हमकु भा स्मृति सूर्यो प्रणव सर्वेदेशे पौरषम हो